तो कह रहा है भी यदि रूप होने पर भी, अभाव, का भी कर दिया अभाव को भी तो हम जान रहे हैं गट अभाव है करके तो जान रहे हैं तो मैंने ज्ञान का विषय हो गया अतः वो भी ये हो गया तो पूर्व पक्षी कहना ठीक है कोई बात नहीं अभाव भले गे है फिर भी वो ज्ञान से भिन्न है न ऐसा तुम नहीं कह सकते हो रि जेया भाव ज्ञान ज्ञान फिर देख तुम्हारा सिद्धांत भंग हो गया जय नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा इसलिए कहा था कि ज्ञ को ज्ञान से अभिन्न माना अगर गेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं और गेय ज्ञान से भिन्न हो जाए गेय का रहते हुए विज्ञान नहीं रह सकता है अग्ञ न होने पर भी ज्ञान रह सकता है कि दोनों स्वतंत्र हो गए ना जब आपने कहा अभाव रूपा जो ज्ञी है वो ज्ञान से भिन्न है से स्वतंत्र है अर्थव्य अभाव तो हो या न हो तो भी ज्ञान तो सकता है पहले आपका सिद्धांत था ये ही नहीं है तो ज्ञान नहीं विषय नहीं है अतयव तो अभाव रूपा वस्तु तो न हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए था लेकिन अभाव का ज्ञान हो रहा है ज्ञापन हो गया कि ज्ञान अभाव रहते हुए ज्ञान रहता अतयव आप रहेगा अभाव ज्ञान से भिन्न मान लो ज्ञी होने पर वो ज्ञान से भिन्न है तो आपका सामान्य तो भंग हो गया सत्व, ज्ञ सभावे ज्ञाना भाव यह आपका सामान्य जो थी वह भंग हो गया तब तो मध्यस्थ कहता है ऐसा है इसकी शब्दावली में बदलता हूं ज्ञान ज्ञान व्यतिरिक्तम अभाव रोपा जो न्यय है वह भले ज्ञान से भिन्न है लेकिन न तो ज्ञान लेकिन ज्ञान से भिन्न नहीं अभाव से भिन्न नहीं अभाव ज्ञान से भिन्न वाली है, किंतु ज्ञान अभाव से भिन्न नहीं है ऐसा बोलती है शब्द जाल ही है। शब्द है है। ये प्रयोग कर रहा है वो अभाव तो जो है ज्ञान से भिन्न भिन नहीं है न तो ज्ञान नाल मत चलो मेरे साथ तुम्हारे शब्द जाल को मैं समझता हूँ शब्द मात्र विशेषण पत्त्य है एक तुम्हारे झूठी शब्द जाल है शब्द विशेष तुम प्रयोग कर रहे हो किंतु से विशेष अर्थ की आप टिप्पण नंबर तीन शब्द मात्र विशेषण पत्थ्य है, है? है? हैं। है। और ज्ञान में कोई विशेष अंतर पढ़ने वाला नहीं है क्यों विशेष अंतर नहीं पड़ेगा में ज्ञान से तो ज्ञान को तुमने गे से वितरित दूसरी पंक्ति ज्ञान को ज्ञान से भिन्न मानोगे तो फिर गेय को भी ज्ञान से भिन्न मानना पड़ेगा दोनों परिन्न होगा ये तुम तो नहीं कह सकते हो घट पट से भिन्न है कि पट घट से भिन्न नहीं है ऐसे हो सकता कोई घट जो है पट से भिन्न है किंतु पट घट से भिन्न नहीं है कह है? पट घट से भिन्न तो घट भी पट से भिन्न है।, है ना भेद एक तरफा नहीं होता इससे या जैसे इस शरीर से आपका शरीर भिन्न है एक कह दो लेकिन आपका शरीर मेरे शरीर से अभिन्न है एक हो सकता है क्या कि दो वस्तुओं के बीच हमेशा ही भेद एक तरफा नहीं होता उभय तरफ होता।, होता है। इससे अच्छा तो होता है यार। नहीं तो दोनों के बीच में अत्यंत भेद है ये जो तुमने बात कहा तो भेदा भे और विरोधा या तो अत्यंत भेद मानना पड़ेगा या तो अत्यंत अभेद मानना पड़ेगा दो में एक क्यों एक तरफ भेद अभेद है क्यों नहीं होगा क्योंकि भेदा भेदाभेदेद और, और अभेद का परस्पर विरोध होता है ये थी, थी, इसको मन में रखकर ने कहा, उपलक्षण है ज्ञान से अभाव व्यतिरिकम चेव और ज्ञान को अभाव से भिन्न जब मान लिया आपने ज्ञान का अभाव से भिन्नत्व तो स्वीकार कर लोगे तो ज्ञान में नित्य तो कुछ सिद्ध हो जाएगा यदि परिहार दोष परिहार करने के लिए उसका स्वीकार करते हो तरह तो ज्ञान अभाव की सिद्धि नहीं होगी ज्ञान हे मानना पड़ जाएगा इसी बात को बोल में भाषण समझा रहे जे ज्ञान और एकत्व क्षेत्र अभी गम्य थे ये और ज्ञान का एकत्व स्वीकार करोगे तो जयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञान जय व्यति नीति तो शब्द मात्र फिर तो ज्ञान जो है ज्ञेम ज्ञान व्यति ज्ञान से भिन्न है ये जो तुम्हें बात कर रहे हो जाता है ये तद्वनि ही अग्निव्यतिरिक्त हो अग्निर्तिरिक्त अभी कम है जैसे कोई कहे यह अग्नि जो है अग्नि से भिन्न है किन्तु अग्नि वन्नी से भिन्न नहीं है ऐसा होगा कोई ये शब्द का प्रयोग मात्र तुम भले कर लो शब्द जाल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है पर परिन्न नहीं है ऐसा कहना व्याघात ग्रस्त हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारा भी शब्द जाल मात्र ही रह जाता है यथार्थ कुछ नहीं निकलता ये थे थे थे तो ज्ञान से अभी आप कहोगे ठीक है एक दूसरे भिन्न मान के स्वतंत्र मान लेंगे ये एक स्वतंत्र कोटि है ज्ञान एक स्वतंत्र कोटि को है एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं करता स्वतंत्र ये कहोगे फिर तो आ, हमारे बात सिद्ध हो गया ज्ञान अभाव की सिद्धि जो है तो शिष्य आप कह रहे थे वो नहीं हो सकेगा हमारे मत के में ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी ज्ञान अभाव की सिद्धि आप नहीं कर सकते वही से बात शुरू ही थी ना बहुत ने कहाषि में हम किसी वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है वस्तु ना होने से ज्ञान नहीं हुआ अतः वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है यह तुम्हारा सिद्धांत खत्म हो जाएगा क्यों दोनों भिन्न स्वतंत्र कोई भाव ज्ञाना भावन प्रति सिद्धा वही कह दिया तुम्हारा सिद्धांत थी ज्ञाभाव से ज्ञान का भाव होती वह अनुपन्न है अयुक्त है यह बात सिद्ध हो गई तब माध्यमिक मध्यस्थ कहता है ज्ञेय भाव्य अभावर्शन अभाव ज्ञान से ऐसा है ज्ञेय ज्ञेय के के अभाव अभाव अभाव होने होने से का का कारण ज्ञान भी अभाव, हम मान लेंगे कि ज्ञेय ज्ञेय से भिन्न ज्ञान को ना माना जाए तो यह समस्या खड़ी हो सकती है ना ज्ञान से भिन्न जो ज्ञेय को माना जाए ज्ञान से भिन्न गेह को माना जाए तो जय से भिन्न ज्ञान को न माना जाए तो क्या हानि है पूर्व कह सकता है तब तो कहते शब्द मात्र जाल है ये जैसा है ठीक तो है तो के अभाव हो जाने पर उसकी प्रती नहीं हुई ना आदर्शनाथ गेही का अभाव होने से गेही का प्रतीति नहीं हुई तो शिष्यवृत्ति का में क्या हो रहा है आपको घट का प्रती नहीं है अपने ही मन बुद्धि किसकी प्रती नहीं हो रही है तो का भाव होने से गेह का प्रतीति नहीं हुआ गेह का होने का मतलब क्या ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान के भाव माना बदला तर्कजा अलग अभावने से ज्ञान भाव सीधा नहीं कह रहा है तो का भाव होने से की प्रती नहीं हुई की प्रतीति न होने से ज्ञान का भाव में कह रहा हूँ है आदर्शा अभाव ज्ञानस्य से इसे ज्ञानस्य भावा अभाव ज्ञान का भाव मैं कहता हूँ सुषिप्त ज्ञप्ति अपनी नहीं कह सकते हैं सुषुप्ति में आपको भी ज्ञप्ति स्वीकार करनी पड़ेगी वो लोग भी क्या मानते हैं इसलिए जब विज्ञान धारा वाले लोग दो प्रकार के विज्ञान माना एक आलय विज्ञान धारा एक प्रवृत्ति विज्ञान धारा वो जो आलय विज्ञान धारा है वो में रहती की नहीं रहती है में भी रहती है जैसे नदी का जल है जहां लहर उठ रहा है उससे भी नीचे एक धारा चल रही है, जिसमें कोई लहर आपको नहीं दिखता नीचे एक धारा है जिसके ऊपर लहर भी उछलती है। लेकिन जहां लहर नहीं है वहां नीचे भी धारा है ऊपर वो लहर भी शांत होकर चल रही है साथ साथ नीचे की धारा के साथ ऊपर की धारा भी शांत चल रहा है इस तरह जागृत और स्वप्न क्या है नीचे की धारा के ऊपर लहर जैसा है और सुशुद्ध क्या है शांत लहर ऊपर जुजार शांत प्रवाह है नीचे भी शांत प्रवाह चल रहा है ऊपर भी प्रवाह शांत हो गया है आप भी आले विज्ञान धारा अहम अहम अहम अहम अहम अहम अहम चलते रहता है रात भर उनका सिद्धांत है आम घटम पश्चान वगैरह नहीं रहेगा किंतु अहम अहम रहेगा उस अहम अहम अहम करके लगातार वृत्ति होती है जब हम लोग मानते वृत्ति करके उसको क्या नाम रख दिए आलय विज्ञान धारा और जो आएंगा टाइम पट्या होता है वो प्रवृत्ति विज्ञान धारा ऐसे उन्हें नाम रख दिया है वो जो आलय विज्ञान धारा शिशु में तो रहती ही है इसे कहता है वैनाशिक अपुगम्य ही शिशुक्त विज्ञान अस्तित्व के वैनाशिकों के द्वारा भी मैंने वैक्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि सुशुप्ति में भी ज्ञान रहता है तब बीच का मध्यस्थ खड़ा हो गया फिर दोबारा तथा जेब तो अभिगमित है ज्ञान नहीं हुआ अभी नहीं ज्ञान तो रहता है लेकिन ये भी रहता है वो तो कहते सुश्रिप्ति में यहीं भी है अरे अभी तक तो बोल रहा था गे नहीं अब यही है कभी ये कौन सा घटपटारी गे नहीं है ज्ञान खुद ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है कि ज्ञान का ज्ञान है आपको मालूम हुआ ना ज्ञान का ज्ञान आपको हुआ ज्ञान रहता है जब बोल रहा हूं अहम अहम हित अगर ज्ञान चल रहा है कह रहा हूं तो ज्ञान हो रहा है ज्ञान है या जान रहा हूं मैंने ज्ञान खुद ही अपने ज्ञान का विषय वकी नहीं हुआ ज्ञान ने खुद को खुद से जान लिया खुद को कोई और प्रकाशन नहीं किया नहीं तो आना हो जाएगी ना एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में जाना उस ज्ञान को किसने जाना तीसरे नहीं, नहीं, नहीं तो हम संतोष आ जाएगी ज्ञान में हम ज्ञान के साथ में ज्ञान खुद को खुद से प्रकाशित कर लेता है सब प्रकाश है वो तो उनके खुद को खुद से प्रकाशित करके वो ज्ञान ने ग्रहण कर लिया मैंने ज्ञान में ही दो रूप हो गया ज्ञान खुद गेय है और खुद उसका प्रकाशन करने वाला ज्ञान भी है इस तरह से ज्ञेय भी है ज्ञान भी है ना तो ज्ञान भी नहीं होगा कि सिद्धांत बनी रह गई इस तरह से ऐसे नहीं कर सकते अभी अभी आप स्वीकार कर लिया है भेदिव ज्ञान और गेय भेद स्वीकार किया और अब करे फिर वही चक्कर तो में दो लौट गए घूम फिर कर अभाव स्थल ज्ञान ज्ञर भेद से साहितत्वा स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि अभाव स्थल में ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है वह कर चुके हैं तब दृष्टान सर्वत्र ज्ञान भेद साधना करके सर्वत्र हम क्या करेंगे ज्ञान और ज्ञेय का वे कर देंगे न स्वज्ञ तुम ज्ञान से के द्वारा स्वयं ज्ञा नहीं हो सकता किंतु हमारे मत के अनुसार ज्ञान क्या है स्व प्रकाश कोई प्रकाशन न स्वयं से प्रकाशित करने की जरूरत है न दूसरे से प्रकाशन करने की जरूरत है जैसे क्या दूसरा नहीं उठता क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है वह स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करे नहीं हो सकता जो प्रकाश स्वरूप होते हैं उनको कोई प्रकाशन करने का नीचे द्वारा या स्वयं के द्वारा किसी के द्वारा भी प्रकाशन करने की कोई जरूरत नहीं है अभाव विज्ञ विशेष्य ज्ञानस्य से अभाव ज्ञ व व्यतिरेका ज्ञे ज्ञानी और अभाव रूप जो विज्ञेय है अभाव रूप जो विज्ञेय है एक काश्य कुमार रूप जो विज्ञेय है वह जो है ज्ञानस्य अभाव से अभावित ज्ञान का जो अभाव रूपी ज्ञेय से भिन्न अभाव रूपी विज्ञे विषय अभावरूपी विज्ञेय विषय है जिस ज्ञान का वह ज्ञान अपना विषय जैसे घटक ज्ञान हुआ घट विषय जिसका ऐसे ज्ञान कौन हुआ घटक ज्ञान वह ज्ञान अपना विषय घट से भिन्न यानी भिन्न है ना घट से भिन्न ज्ञान घटक ज्ञान हुआ हम तो घटक ज्ञान क्या कहते हैं घट विषय का ज्ञान इधर अभाव विषय ज्ञान जब किसी को अभाव विषय ज्ञान होता है तब उस ज्ञान का विषय कौन है अभाव वह अभाव अपना विषयीभूत ज्ञान से विषयभूता अभाव भिन्न है ना ये सिद्ध है जैसा घटा विज्ञानों में ज्ञान से भिन्न घट सिद्ध है सर अभाव ज्ञान में भी ज्ञान से न अभाव का स्वीकार करना ही पड़ेगा वही तो सिद्धम ही यह बात पहले से सिद्ध हो चुकी है कि अभाव विशेष अभाव है विशेष विशे रूपेण विषय विशे किसका, ऐसे ज्ञान का, जो विषय कौन अभाव रूपा वह भिन्न ही है इसलिए ज्ञान और अन्यतम और ज्ञान में अत्यंत भेद सिद्ध हो गया आप किसी भी प्रकार से ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए वेदांत कर्ता क्या है ये भिन्न भिन्न है है है हम भी मानते ज्ञान और और इन अंतर क्या है? ज्ञान में पार है और में पारमार्थिक सत्यता केवल व्यावहारिक सत्यता है तो मिथ्या असत है, है नहीं तब एकत्र सिद्ध हो गया नहीं तो कहेगा जब ज्ञान दो भिन्न वस्तु फिर दो हो गए ना फिर अद्वित हाँ हो जाएगी जा, नहीं भेद होने पर भी अद्वैत हानि नहीं है क्योंकि भिन्न तो इन दो वस्तुओं में से एक वस्तु सत्य है, दूसरा वस्तु वो है नहीं। रज्जु और सर्प भेद मान्य मात्र से ही अद्वैत वहां होता एक में अद्वितीय रज्जु ही सिद्ध है सर्प असिद्ध है यहां पर भी इस भ्रम में जगत को भिन्न स्वीकार करने पर भी कोई आपत्ति आप नहीं हमें ज्ञान से भिन्न जगत के रूपा ज्ञेय को मानने में कोई हमें दोष नहीं आएगा कि ज्ञान ही पारमार्थिक वस्तु एक नित्य वस्तु है और उसमें जो गेय कल्पित होने गाते हैं वो मिथ्या है यथार्थ सिद्ध है यह बात जो सिद्ध हो गया है ज्ञान और ज्ञान अब उस सिद्ध वस्तु को आप काट करके ज्ञान और ज्ञान को आधे करना चाह रहे हो असंभव है उसी प्रकार जिस प्रकार मरे हुए को जिंदा करने की चेष्टा करना व्यर्थ होता है नहीं तत सह तत्मी कर बौद्ध लोग इकट्ठे होकर के कोशिश भी करें ज्ञान और ज्ञान का आभेद सिद्ध करने वो सिद्ध नहीं कर सकते उसी प्रकार जिस प्रकार मरे हुए को दोबारा कोई जिंदा नहीं कर सकता मृतम उज्जीवी तुम इ मरे हुए को जिंदा करने की चेष्टा करने के समान एक ज्ञान और भेद को जो हमने सिद्ध कर दिया तथा सिद्धांत उसको हटा करके अन्नता कर तुम अन्नता कर तुमने ज्ञान और जे का अभेद करना यह नहीं सकते थे वह नहीं असंभव नहीं है सैकड़ों भले बौद्ध इकट्ठे हो जाए वही यहां अंग अवतरण काम अभाव स्थल भेद न सर्वत्री आशीन क्या कह सकता है ठीक है अब भी विषय ज्ञान से भिन्न है किंतु तो घटपटा विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है तो तब यह नहीं हो सकता नहीं न्यायिक हो सकती है आधा जवान आधा बुढा ऐसे कैसे होगा इसे आधा विषय और अभावरपा विषय क्या है कि विषय तो ही प्रकार के संसार में है ना भाव और अभाव दो ये। भाव में सारा आ गया घटपटा सारा संसार तो इसमें एक विषय को कह रहे हो ज्ञान से भिन्न में मान लूंगा अभाव को अब इन भावों को ज्ञान से अभिन्न कहूंगा ये नहीं हो सकता विषय तो ना चाहे भाव रूपा विषय हो चाहे अभाव रूपा विषय विषय तो विषय है ज्ञ तो गेयी है जैसा अभाव रूपा ज्ञ को आप ज्ञान से भिन्न मान लेते हो तो भाव रूपा ज्ञ को भी ज्ञान से भिन्न नहीं पड़ेगा ये उल्टा नहीं हो सकता ज्ञ में से आधा गेय जो क्या हो गया ज्ञान से भिन्न और आधा भी ज्ञान से अभिन्न उसी प्रकार से आधा अंडा पकाने के लिए आधा अंडा प्रसव के लिए अर्ध नहीं आए यह अर्ध नहीं न्याय एक औरत है वो जो है नाभि से ऊपर जवान औरत है नाभि से नीचे बूढ़ी हो गई है ऐसा तो नहीं हो सकता दयाना बाग बुडा है दया जवान है यह तो होता अर्ध जरतीय न्याय अर्ध कुको टाणन न्याय इत्यादि के आधार पर यहाँ पर कहा जाता है किया तुम नहीं कह सकते हो अभाव स्थल में मैं भेद मान लूंगा भेद नहीं मानूंगा ये नहीं हो सकता इसलिए आप उल्टा कर नहीं सकते इस चीज को सर्वत्र एक नियम मानना पड़ेगा कोई भी हो ज्ञान से भिन्न है ये सिद्ध हो गया इसको आप उल्टा नहीं कर सकते ज्ञान से इति ज्ञा यद्रसंग यदि ज्ञान में किए तो किसी अन्य ज्ञान का मानोगे ज्ञान में तो जाना जा रहा है ना पूर्व पक्ष कहना चाहता है महाराज आपको ज्ञान तो मालूम हो गया ना शिश्रुति में ज्ञान रहता है किसको मालूम नहीं किसी को मालूम हो रहा है ना शिश्रुति में ज्ञान होता है अज्ञान का ज्ञान हो गया ज्ञाना भाव का ज्ञान हो गया नहीं हुआ आपने जान लिया मुझे ज्ञाना भाव का ज्ञान था अर्थात वह ज्ञानाभाव का जो ज्ञान है उसको आपने जाना है मैंने आपके ज्ञान का विषय हुआ वो ज्ञान भी अर्थात वह ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञान का विषय हो रहा है जिस ज्ञान का विषय हुआ वह ज्ञान भी क्या है यानी उसको भी तो कोई जानेगा फिर तो अनुसाद हो जाएंगे तुम्हारा इसे कहता है ज्ञान से ज्ञत में वह ज्ञान में भी किसी प्रकार के अंदर गेत तो आई गया बल्कि वेदांत क्या मानता है ज्ञान को ज्ञान मानता है ज्ञान तो प्रकाश है प्रकाश स्वयं प्रकाश नहीं होता सूर्य सबका प्रकाश है किसी के द्वारा प्रकाश्य नहीं है सर ज्ञान के द्वारा सारा ज्ञी प्रकाशित हो जाते हैं ज्ञान का प्रकाशन किसी के द्वारा होता नहीं न स्वयं से न किसी से करने की जरूरत है क्योंकि खुद प्रकाश स्वरूप है इस पर मान करके बहुत क्या कह रहा है ये को नहीं जान रहा है वो कह रहा है ज्ञान को भी जाना जा रहा है किसी से तो ज्ञान भी प्रकाशित हो गया इसी चक्कर में दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए हम उस प्रकाश मान देंगे तब तो हम कहते हैं कि पहले ने क्या पाप किया था जो पहला ज्ञान था उसने क्या दोष किया कि उस प्रकाश नहीं मान रहे हो दूसरे ज्ञान पहले ज्ञान को प्रकाशन कर प्रकाश नहीं था तो दूसरा ज्ञान कहां से स्व प्रकाश हो जाएगा ज्ञान ये भी विज्ञान हो विज्ञान ही तो है तुम्हारे आत्मन से ये भी पैदा होगा पैदा होगा तो अत ज्ञान को पहला ही ज्ञान को स्वप्रकाश मानना उचित होता है कोई भी ज्ञान हो वो स्व प्रकाश है अत उसके अंदर गेयत्व कभी ज्ञान कभी नहीं होता ज्ञान का सभी चीज गे होते हैं, ज्ञान कभी किसी का भी यही कोटी में नहीं हो सकता ज्ञान क्या है आपका अपना स्वरूप है सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ही ज्ञान है ज्ञान ही ब्रह्म है, आपका आत्मा है आपका स्वरूप है वो कहां से गई होगा आप अपने स्वरूप से सबको जान पा रहे हैं यानि आपके स्वरूप को किसी से जाना नहीं जा सकता क्योंकि आप खुद वो है जानने वाला ही आप है तो आपको किससे जानेंगे यानी स्वरूप को किससे जाना नहीं जाता वह ज्ञात है ही के ज्ञान अंदर तो, कभी नहीं होता सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष आर पूर्व पक्ष कहता है में मान लो। में लो तो, भी दूसरे ज्ञान का हो विषय होगा और दूसरा भी तीसरेगा तीसरा चौथे का चौथा पांचवेगा यदि तदि अन्य पक्ष में भी अति प्रसंग जाएगा ऐसा तुम नहीं कह सकते तद विभाग उपत्त्य सर्वस्या सिद्धांत जवाब देता है तद विभाग उपत्त्य सर्वस्या सर्वस्या सभी के अंदर एक तरह विभाग उपन्न है ज्ञान के विभाग तो सभी वस्तुओं का उपन्न सिद्ध है और उसमें क्या देखते हैं एक को वे विचारी देख रहा हूं दूसरे को वे विचारी नहीं देख यही व्य विचार होता वो देखने को मिल रहा है सर्वत्र इन ज्ञान का विचार कहीं भी नहीं दिखा सकते आप अतः यह सिद्ध हो जाता है ज्ञान कभी यही होता तो ज्ञान का भी विचार होना चाहिए यदि ज्ञान यही होता तो उसका भी विचार कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना आपको जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान ज्ञान में क्या हो रहा है घट ज्ञान में जो विषय होता है वो पट ज्ञान विषय नहीं है अतय आपने घट का विचार हो गया और पट ज्ञान का विषय जो पट है वो घट ज्ञान में विषय नहीं हो रहा है अच्छे घट और पट दोनों एक दूसरे के ज्ञान में वे विचरित हैं है दोनों ज्ञान का विषय ज्ञान दोनों में अनुसूत है तो ज्ञान सर्वानुसूत है सूत्र और मणि अभी विचरित हो रही है तो सर विद्यमान जो सूत्र का व्यविचार नहीं हो सकता उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक विषय है ये व्यविचारी हो जाते एक दूसरे के ज्ञान में किन्तु ज्ञान सर्वत्र एक अनुसूत हो है यदि ज्ञान भी कोटि अंदर होता फिर उसका भी कहीं ना कहीं आपको विचार दिखाना पड़ जाता लेकिन उसका विचार कहीं भी अनुभव सिद्ध नहीं है सर्वस्व विभाग विभाग मन असंकर संपूर्ण वस्तु जात का तीसरी चौथी पंक्ति आमिरी सर्वस्वस्तुजात सर्वस्व में रेफ नहीं है वो ऊपर पृष्ठ नब्बे सर्वस्व उस से विभागो विभाग मतलब असंकर उनके आपसी बिल्कुल दिमाग फिट बैठा इसको। न्यानम न्यानम गेयं। गेयं हो इसको ज्ञानम ज्ञानम में व्येयम ज्ञा ज्ञेय में वाचित विज्ञानम ज्ञ सदाई होगा वो कभी ज्ञान आकार को नहीं प्राप्त हो सकता और ज्ञान सदाई ज्ञान होगा वो कभी ज्ञाकार का प्राप्त नहीं हो सकता स्वरूप की उपत्ति सर्वलोक में सिद्ध है सर्वमान्य है अतः ऐसा भी परिचय कर करो द्विभाग द्विभाग में एक भाग ज्ञान है दूसरा भाग नहीं ऐसे दो भाग की सिद्धि है अब उसे आप कोई खंडन नहीं कर सकता ज्ञान ये रूप भागद्वय राशिद्वयम एवं अंगीक्रिय नृतीय ज्ञान विषय ज्ञान रूपो भाव राशि अंगीक्रियो वे तीसरी राशि है नी तीसरा कोटि नहीं है जब ज्ञान विषय का ज्ञान हो का ज्ञान नाम का कोई तीसरा कोटि भाव हो, हो ऐसा हम कभी स्वीकार या कोई भी स्वीकार नहीं करता उसी को स्पष्ट करते हुए मूल में कहा यदा ही सर्व तदा अतिरिक्त ज्ञानम ज्ञानमेव इति द्वितीय विभाग एव अभ्यमित है जब आपने मान लिया इस जगत के सारी चीजें गई हैं, तब यह भी आपको मानना पड़ा कि वह किसने किसी का गी है ना जो जाता है वह भी गे कोठी में चला जब उसको कौन जानेगा ज्ञान भी गे कोठी में चला, उसको कौन प्रकाशन करेगा जब सारा होगा आप गे लेकिन वो किसी ने किसी का गय होगा सारा, सारा। इसलिए सर्वज्ञ कहा जाता है आपने सबको जाना आपको किसने जाना आप किसी गेह हो रहे हैं ये आपने किसी को किसका जानने योग्य रह गए इसमें तो आप सर्वज्ञ नहीं रहे सबको अपने कहा जाना आप अपने खुद को नहीं जाना और सबको कहा जान लिया तब हम कहते हैं हमें खुद को जानने की जरूरत नहीं है हम तो खुद आत्मा है खुद ज्ञान है हमने ही सबको प्रकाशन किया है और हमें प्रकाशक होने के नाते प्रकाश स्वरूप ही हूं से मुझे प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने किसी के प्रति आपने कहा है सर्वम किसके प्रति कहा जिसका दृष्टिकोण में ये सारा चीज ये हो रहा है उसी का नाम ज्ञान जिस कौन से आप कह रहे हो अमुख के प्रति सब कुछ गेयी है जिसके प्रति सब कुछ गेयी है उसी का नाम ज्ञान है वही आत्मा है वही ब्रह्म है वही प्रकाश वही करे कस्य सर्वं सर्वम यदा जब आप ये मान लेते हो किसी ने किसी के प्रति ये सारा संसार गेयी है सर्वं गेयम कस्य प्रति इदम सर्वं गेयम यदा स्वीकृत तदा व्यतिरिक्तम तब मानना पड़ेगा उन भिन्न उसको जानने और वह ज्ञान किसी न किसी का है जिसका जय हो रहा है वह दूसरा भाग मानना पड़ेगा वह कौन है वो ज्ञान ही है इनके अलावा अवैनाशिक अवैनाशिक हम अन्य जो दर्शन वाले हैं आस्तिक दर्शन वाले हम लोगों की तरह कर किया हुआ है नृतीय और कोई तीसरा राशि कोटि नहीं है दो ही भाग तद जो ज्ञान को भी विषय करने वाला कोई तीसरा भी भाग नहीं हो सकता नहीं तो क्या सकती होगी ज्ञान को विषय करने वाला एक दूसरे ज्ञान आपने लिया इसको तीसरी कोठी माना एक ज्ञान है उन सकल ज्ञो को जानने वाला ज्ञान है उस ज्ञान को जानने वाला एक दूसरी ज्ञान है ऐसे कहोगे तो और वो तीसरे कोटि को सर्व ज्ञा दूसरा कोटिता ज्ञान का भी जो ज्ञाता दूसरा ज्ञान यदि कह दोगे अनावस्था उपत्ति से नृतीय तद विषय है कि अनवस्था अनुपत्ति और हम कोई तीसरा कोटि उस ज्ञान को विषय करने वाला दूसरा कोई ज्ञान ऐसे भी तीसरी कोटि को ऐसी हम अरे तो तो हमने कहा ना ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशन नहीं करता है ना एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रकाशन करेगा तब तो अनवस्था होगी तब तो आप पूछोगे उस ज्ञान को कौन प्रकाशन करे दूसरे को तीसरा मान्य पड़ेगा तीसरे को कौन प्रकाशन करेगा चौथा मान्य पड़ेगा तब ना अनावस्था आएगी तब पूर्व पक्ष इसलिए कदा है हम अनावस्था से नहीं मानते हम इस पहला ज्ञान को रहे। किस पर? दूसरा ज्ञान प्रकाशन कर रहे है। ऐसा नहीं। खुद को प्रकाशन कर देता है इसलिए ज्ञान भी ज्ञाता है कहा था बता उसमें दोबारा उठाया स्पष्ट करने के लिए ज्ञान के भाषण उठा रहे ज्ञान से स्वेन अविकेत्य सर्वज्ञ है यदि चेत स्विदोष से ही वास्तु यदि वो कहता पूर्व पक्षी यदि ज्ञान स्वयं के द्वारा स्वयं के यदि प्रकाशन नहीं कर लेता है फिर तो वह ज्ञान नहीं जाना गया तो सर्वत्व क्या सर्व सर्वज्ञता हानि होगी क्योंकि सर्व के अंतर्गत ज्ञान भी मान रहे पूर्व पक्षी तो सब कुछ जानने का मतलब क्या केवल सर्वज्ञ को जानना ही नहीं क्योंकि ज्ञान को भी जानना पड़ेगा ये पूर्व का दुराग्रह है को जानना सर्वम गेय को जानने का नाम सर्वज्ञा नहीं मानता हो तो गए सर्वम से जाना और ज्ञान को उसके खुद से जान लेना पड़ेगा तभी आप सर्वज्ञ हो पाएंगे नहीं तो वो ज्ञान आपके द्वारा नहीं जाना गया जिस ज्ञान से सबको जाना आपने उस ज्ञान को अपने नहीं जाना तो एक ज्ञान वो चीज रह गया जिसको आपने नहीं जाना ना नहीं जाना हुआ चीज जब है तो आप सर्वज्ञ कैसे कहा जाएगा एक चीज रह गया ना हमें तो नहीं जाना है ऐसे पूर्वश कहते है तो ये दोष हमारे मत में नहीं आएगा कि हम तो सब प्रकाशवादी हैं। जिसके द्वारा हम सबको जान रहे हैं उस ज्ञान को किसी अन्य से या स्वयं से भी जानने की जरूरत हमारे मत में नहीं है क्योंकि तो प्रकाश हो है। तो होता है तुम्हारे मत के अनुसार तो जानना जरूरी होता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे मत में जड़ है प्रकाश नहीं है प्रकाशन कर कोई और कोई और और कोई और मानना पड़ जाता है तो अन्य है स्वयं से जानना पड़ जाता है। स्वयं में मानना शास्त्र कर दिया है स्वयं ही मान रहे तो बताओ स्वयं कैसे जानेगा स्वयं को स्वयं प्रकाशन कर रहा है ना तो स्वयं में दो भाग माननी पड़ेगी ज्ञान में कुछ अंश प्रकाश भाग पड़ेगा कुछ अंश प्रकाशक भाग पड़ेगा और पहला आपको गाना पड़ेगा ये जो प्रकाश अंश है ज्ञान का प्रकाश अंश के द्वारा यह प्रकाशित हो गया और यह प्रकाशक भी क्या हुआ बाद में प्रकाशी हो गया जो प्रकाशित वो प्रकाशक हो जाएगा अंशानशी भाव कल्पना करनी पड़ जाएगी और दोनों को एक दूसरे को प्रकाशन कर समझना पड़ेगा महान गौरव दोष आते हैं और सावय हो जाएगा ज्ञान विनाशी हो जाएगा ज्ञान आत्मा विनाशी हो जाएगा इसीलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है यह दोष भी सो भी दोष है तो सही वस्तु यह दोष भी आप बौद्धों के मत में आएगा हमारे मत में नहीं आ सकता किंतन निर्वाहे न असमाकम इसलिए उस दोष का निर्वाह करने के लिए हम क्यों प्रयास करें तुम ही उस दोष को दूर करके प्रयास कर लो हमारे मत में दोषी नहीं आता अनावस्था दोष ज्ञान से अनाथा दोष भी जो आता है वह आपके मत नहीं आएगा क्योंकि आपने ज्ञान को गे कोठी में स्वीकार कर लिया आवश्यक वैनाशी का नाम ज्ञान क्योंकि अविनाशियों के मत ने ज्ञान को यह अवश्य मान रखा है इसलिए आपके मत में सारे दोष आएंगे और हम ज्ञान को ज्ञान मानते ही अभी हम बोल चुके गेम गेम न कदापि ज्ञानम यह हमारा दृढ़ सिद्धांत है इसलिए हमारे मत में इसमें कोई भी दोष नहीं आएगा तब पूर्व कथा स्वात्मना चा विज्ञे न अनिवार्य स्वात्मा से अव क्यों कहोगे तो अनवस्था तो आपके बच से आप, आप बच ही नहीं सकते अनवस्था जरूर होगी यदि ज्ञान में अवश्य ज्ञत न माना जाए तो उसका व्यवहार किसी भी कैसे होगी उसका का तात्पर्य है मुझे ज्ञान हुआ व्यवहार कैसे करोगे आप जैसे घट का व्यवहार होता है ना क्यों घट सा व्यवहार कर पाए क्योंकि आपको घट का ज्ञान हो गया यदि घट का ज्ञान ना हो तो आप घट के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का व्यवहार नहीं कर सकते और आप ज्ञान का व्यवहार कर रहे हैं ना मैं ज्ञानी हूँ मैं आप ज्ञान वाला हूँ मैं विद्वान हूँ शास्त्रों का ज्ञान है व्यवहार का ज्ञान है अर्थशास्त्र का ज्ञान है अमुह का ज्ञान है ज्ञान का वही चीज ज्ञान का भी व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो ज्ञान का व्यवहार भी हो रहा है मेरे ज्ञान जरूर गई है जैसे घट व्यवहार हुआ अतएव हम घट को गेय मानते हैं इधर ज्ञान का व्यवहार होने जाने के कारण से ज्ञान भी गे कोटि में मानना ही पड़ेगा और यदि ज्ञान को गेय कोटि में नहीं मानते हो फिर ज्ञान का व्यवहार ही नहीं हो सकता पूर ये पूर्व पक्ष कार है इसलिए आपको माननी पड़ेगी यदि मान लिया तो अनाथोष आपके सर पर भी आएगा आप बचोगे कैसे अनुष से जो आपने कहा हमारे को कि आप लोग ज्ञान को गेम मानते हो से तुम्हारे में बतस्था होती है तो पूर्व पक्ष है आप वेदांती को भी ज्ञान को गेम में मानना ही पड़ेगा नहीं तो ज्ञान का व्यवहार ही नहीं हो सकेगा और ज्ञान का व्यवहार करते हो ओ ज्ञान कहते हैं ना आप तंत्रिपुर वेद क्यों बोलते हो फिर मैंने ज्ञान के व्यवहार आप कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान करके बोलते हो जब ज्ञान व्यवहार हो रहा है मैंने ज्ञान भी निश्चितपूर्णी है जो भी जिसका व्यवहार करो व्यवहार का विषय यह होता है अगर ज्ञान का व्यवहार हुई तो इसका मतलब व्यवहार का विषय होने के कारण ज्ञान है यदि ज्ञान भी, ये है।, ज्ञान भी है तो आपके मतलब भी क्या होगा अनवस्था तो सही जाएगा इसीलिए बौद्धों का कहना है स्वात्मना च विज्ञा ज्ञान को तो स्वयं से नहीं जाना गया तो भी आपके मतलब अनावस्था तब भी बनी रहेगी क्योंकि ज्ञान में अवश्य गेत्व स्वीकार करना पड़ता है सबको नहीं तो उसका व्यवहार नहीं कर पाएंगे अतः उसे व्यवहार सिद्धि के लिए ज्ञान से भिन्न ज्ञान का द्वीप आपको स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसे स्वीकार करने पड़, पड़ने पर दोष आपके पक्ष में भी समान से टिक गया समान एवं एवं दोष रहा इसलिए हमारे और आपके मत में दोष बराबर टिक गया हम ज्ञान को गेह मानेंगे तो हमारे मत में तो अनावस्था हुई और आपके मत में भी मजबूरी में न चाहते हुए आपको ज्ञान में गेहत्व मानना पड़ रहा है ज्ञान को गेह कोटि में मानना पड़ रहा है क्योंकि उसके अनुव्यवहार नहीं हो क्योंकि हम सामान्य बना दिए जो जो व्यवहार का विषय है वह व्यय है घटवत और ज्ञान का व्यवहार होता है अगर ज्ञान व्यवहार विषय में कहते ज्ञान भी है तो आपके मत में समान और बना रस्तुषा नो, no, ऐसा नहीं कहना क्यों ज्ञान से एकत्व तो पत्य है ज्ञान में हम एकत्व तो स्वीकार किए हुए हैं अतवा जय जो भी होगा वो नाना ही होगा और ज्ञान विषय में कहा नाना किंचनो श्रुति कहती है ना, ना नाना किंचन यहाँ भेद अनेकत्व रंग बिल्कुल नहीं एक और घट यदि ज्ञाय है तो उसमें नाना तो एक घट संसार में नहीं है ना अनेक घट होता है जो भी चीज आप ढूंढ दिएगा वो अनेक ही होते हैं जो भी गेई कोठी में वो अनेक होगा लेकिन ज्ञान अनेक नहीं हो सकता ज्ञान तो ज्ञान है वो एक है क्या किसी आज विशिष्ट ज्ञान अनेक होगा वो बात अलग चीज है आप कहोगे मुझे उपनिषद शास्त्र का ज्ञान है तो उपनिषद विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं ना और उसको कहोगे उसको विशिष्ट ज्ञान नहीं है उसको जो दूसरा विषय का ज्ञान है जैसे एक ज्ञान उस ज्ञान अलग अलग है दो भिन्न भिन्न ज्ञान हो गया ये जो व्यवहार है औपाधिक है विशिष्ट ज्ञान में वे तुम सकते हो तभी हम लोग भी वेदांत भी हम भी स्वीकार करते हैं, अव हो लो, ये मूर्ख है ये मूढ़ है हम लोग भी बोलते हैं वेदांत भी क्यों नहीं बोलते ज्ञान एक वही आत्मा है ऐसे ज्ञानी है स्वरूप सभी ब्रह्म ज्ञानी है कोई संशय नहीं इसका हम विरोध करते नहीं है लेकिन स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी वह औपाधिक जो पुरुष है उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे है ना अहम ब्रह्माष्टमी वो उस विष्ठ को नहीं जानता स्व अज्ञान सतीवरला अपने स्वरूप का अज्ञान को जानने वाले पहचान कर अज्ञान को दूर कर लेने वाले कोई कोई होते हैं तभी हम ढेर कर देते ये अज्ञानी है ये ज्ञानी है ये इसके बाद जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान है शास्त्र ज्ञान नहीं है इसके बाद जो ज्ञान है शास्त्र ज्ञान तो है ये कर्म और उपासना लगा हुआ है ये भी वेदांत नहीं हो सकता ये भी मूड ही है, है ये नहीं? इस तरह से हम लोग जो विभाजन कर रहे हैं वो विशिष्ट ज्ञान को लेकर के होता है ज्ञान सामान्य स्वरूप को लेकर के नहीं है ज्ञान सामान्य जो स्वरूप है एकत्व है क्यों समझा रही सर्वदेश, सर्वकाल, षादी सर्व अवस्थम एकमे जानमें नाम उपा भेदा, दे दे अनेक उपाधिभेदा जलादि जलाद अनेकदा वनेकदा अवभासती तो अस्मा मते नासो दोष तथा तो इदम उच्यते तो सर्वदेश, सर्वकाल, सर्वपुरुष आदि अवस्थम सभी में अवस्थित एकमेव ज्ञान एक ही ज्ञान कोई भी आदमी हो किसी भी देश में हो किसी भी काल में हो उसके अपने ज्ञान स्वरूपता में कोई अंतर नहीं होगा ज्ञान तो ज्ञान ही है उपाधियों को लेकर भेजाया किन किन उपाधियों को लेकर के नाम आत्मक उपाधि को लेकर के रूप आत्मक उपाधि को लेकर के तो नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेदा क्रियारूपी उपाधि को लेकर के इसी करते अनेक उपाधि भेद की वजह से ज्ञान में भेद की भ्रांति है वास्तव वास्तविकता नहीं है जैसा सूर्य एक है चंद्रमा एक है सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवध अनेक जलों में जलादि का दिया अनेक अधिष्ठानों में पड़ाव प्रतिबिंब के आधार पर अनेक दाव भाष होते अनेक तिल भाषित होने मात्र से सूर्य अनेक नहीं हो जाता चंद्रमा अनेक नहीं हो जाते यानी सूर्य एक तो ही है भासित होता है। चंद्र एक ही है अनेक भासित हो जाता है उस भी एक है, उपाधिवसाद अनेक अत्यन भ्रांति हो जाती लोगों को इसलिए हमारे मत में एक गेंद कोटी में ज्ञान आता नहीं ज्ञान किसी भी हालत में हमारे मत में गे न होने से हमारे कोई दोष नहीं आए तथा चम उचित है इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहां पर सारी बात कही कला नाम अध्यारोपण उचित कलाओं का अध्यारोप मात्री है में। बात पहला अधिष्ठान सती चैतन्य नित्य है और अधिष्ठान के नाते यह श्रुतौ यह मैंने इस श्रुति में जिस श्रुति पर हम विचार कर रहे हैं इस श्रुति में इधम इधम मैंने क्या कलानाम नाम अध्यारोपणम कलाओं का अध्यारोप उच्च कहा गया है इस में कलाओं का अध्यारोप का विचार यही इसलिए दिखाने के लिए क्योंकि ज्ञान में जो भेद है वह है। यह बात सिद्ध करने के लिए ज्ञान नित्य है ज्ञान एक है इन उत्पाद वजह से अनेक प्रतीत होता है यह बात साबित करने के लिए कलाओं का अध्यारोप इस मंत्र में कहा गया तो पूर्व पुरुष खड़ा हुआ महाराज नहीं हो सकता आत्मा नित्य और एक नहीं हो सकता चैतन्य नित्य नहीं हो सकता क्योंकि इसी श्रुति में क्या कहा है वो शरीर के भीतर होता है जो शरीर के भीतर रहेगा वो नित्य कहां से होगा जैसे शरीर के भीतर मांस है शरीर के भीतर में हड्डी है शरीर के भीतर में खून है शरीर के भीतर बहुत सारी चीजें है सब तो तो नष्ट होते ही नहीं होते हैं। इसे शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो भी नष्ट हो जाएगा यही इसी मंत्र में कहा ना श्रुतेर यही व अंत क्या बोला था यही व अंत शरीर पर इसी मनुष्य शरीर के भीतर में है आत्मा बोला आपने इसी मंत्र में कहा है इसका मतलब तो परिचन्न है जो परिचन्न होगा आत्मा जो ज्ञान वो तो अनित्य जरूर होगा परिचिन कुंड बदव पुरुष कुंड में बदरों को रखे समान शरीर के अंदर ये पुरुष है ये आपने कहा है ज्ञान रूपा जो आत्मा है जो ब्रह्म है जो पुरुष है वह कुंड के भीतर बदरों के समान शरीर के भीतर विद्यमान भी ये होने से ये अनित्य है एक नहीं अनेक है प्रत्येक शरीर में अलग अलग है इसे नित्यत्वर एकत्र जो सिद्ध कर रहे थे इसी शुद्ध से आपने सिद्ध करना चाह नित्यत्व एकत्र एक लेकिन इसी शुद्ध से क्या हो गया हो इस लेकिन इसी श्रोत में काव्य जो शब्दावली है यही वह अंत शरीर है इन शब्दों के आधार पर उल्टा हो गया अनित्य सिद्ध हो गया परिच्छवा प्राणालिकला कारण कर दिया ऐसा नहीं हो सकता शरीर के भीतर कहां से आ जाएगा जो प्राणादी कलाओं का भी कारण है वह अपने ही कार्य के अंदर कहां से आ जाएगा कभी कारणकारी में ही आता कार्य कारण में रहता है ना सिद्धांत कार्य कारण में रहता है लेकिन कारणकारी में घुस जाए ऐसा नहीं होता और आत्मा क्या है कलाओं का उत्पन्न करने वाला कहेंगे जब आत्मा कलाओं का कारण है और उन कलाओं का जो कार्य हुआ शरीर के अंदर आत्मा कहा से घुस जाएगा कार्य का कार्य में घुसे का नहीं हो सकता मूल कारण कारण क्या था आत्मा उसे पैदा हुए कलाएं उन कलाओं के वजह से शरीर बना इन प्राण आदि की वजह से तो शरीर है ना इसे आत्मा से पैदा हुआ प्राण आदि कलाएं प्राणिक कलाओं से बना शरीर और शरीर के भीतर वो आत्मा फिर आ गया ऐसे कैसे होगा मैंने कारण आ गया कहेंगे शरीर का कारण कौन है कला है कलाओं का कारण, कारण कौन है आत्मा अतः तो शरीर का मूल कारण आत्मा ही है जब ऐसी स्थिति है तो ये शरीर रूपा कार्य और कला रूपा कार्य ये सब कहा रहेंगे अपना कारण रूपया आत्मा में उल्टा हो नहीं सकता कि आत्मा रूपा कारण इन कार्यो में आ जाए भगवान में दो तीन बार गाना हो पर ना हम तेसू ते मई सबका कारण हूं इसे वो सब मुझ में हो सकते हैं कारण में कार्य रहेगा यानी उल्टा नहीं हो सकता मैं उनमें चला जाऊं मैं कारण कार्य में घुस जाए ऐसा कैसे होगा फिर तो कारण व्यापक है नहीं कार्य से कारण व्यापक रहेगा क्या फिर फिर कार्य व्यापक हो जाएगा कारण अव्यापक उल्टा कहां से हो जाएगा ये? एक मिट्टी मिट्टी से घड़ा बना दिया और उस घड़े में सारे संसापन की पृथ्वी घुसा दिया ऐसे कैसे होगा पृथ्वी तो व्यापक है उससे कार्य घट अव्यापक होगा अतः वह कार्य जो अव्यापक में कारण व्यापक को घुसा नहीं सकते आप इसे यही माना जाते सदा कार्य कारण में रहता है न कि कारण कार्य में अतः ये जो फिर ऊपर से क्यों कहा शरीर यही वह अंत शरीर है इसी शरीर के भीतर में ये क्यों कहा उसके तात्पर्य तुमको बाद में समझ आएंगे रट रहे हो ना शरीर में आत्मा घोषा निकालो बुद्धि से शरीर में आत्मा नहीं है तो व्यापक ब्रह्म है व्यापक का परिच्छेद जैसे आकाश है व्यापक है घट में भी आकाश व्यवहार करते हो ना आत्मा ये ज्योहार क्या है घट में उत्पादी उपाधि ने उस व्यापक को परिच्छेद कर लिया है इसे घटाकाश करके व्यवहार व्यवहार होने जाने मात्र से अर्थ नहीं है कि कारण वो जो महाकाश घटाकाश के अंदर हो गया घट के अंदर घुस गया यह अर्थ नहीं हो सकता तब भी महाकाश क्या है कारण ही रहेगा महाकाश में ही घट है घट में जो आकाश वह हो रहा है वो घट उपाधि से परिचन्नता को लेकर के है उसी प्रक्रिया भी कह सकते हो आप शरीर में जो आत्मा कहा जाता है शरीर उपाय से को लेकर के है इतने से उस आत्मा की व्यापकता भंग नहीं होता वो तो कारण भंग नहीं है जिसे है कहते हैं प्राणादिक कला कारणता दृष्टान ढूंढेगा कारण का भी कारण कार्य में आ गया आम को पकड़ेगा आम का गुटली है ना जमीन में डाला उसका कार्य है पेड़ पेड़ कारिये कारी का कार्य फल कार्य का कार्य में वो में क्या हो गया गुटली पहुंच गया। ये आप तो वही गुटली नहीं है तो क्यों नहीं है? उसी का अवय तो है वह एक गुटली हजार गुटली हो गया एक बहुशम प्रजा हो गया है ना क्या दिक्कत है एक ही का निकलते गए और हजारों गुटली हो गया हजारों फल तो वही वहां पर पहुंच गया अवय है और वहां अवय रूपे फिर वही रूप को प्राप्त जो ओरिजिनल रूप था इधर वो भी आत्मा अवय रूपा करके अंदर घुस गया जीव वालों जीव भूत सनातन अंश बोला भी है अवय बोला है अंश रूपे और फिर अंशी रूप में भी बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं इसमें ऐसे भी कोई कहे उसके जवाब बाद में देंगे उसके का करें खंडन करेंगे जवाब देंगे पहले इस बात को समझो नहीं शरीर मात्र परिच्छन से प्राण श्रद्धा शरीर मात्र परिच्छि जो प्राण श्रद्धा आदि हैं इन कलाओं का कारणत्व को प्रतिपत्त नहीं सकनुया ऐसा आप नहीं कर सकते शरीरमात्र परिच्छन से प्राण प्राण श्रद्धा कलानाम शरीर मात्र से परिचिन्न प्राण श्रद्धा है कलाएं इन कलाओं के अंदर उस शरीर के को आप सिद्ध तो नहीं कर पाएंगे कला कार्य बल्कि उल्टा है कलाओं का कार्य शरीर है शरीर का कार्य कलाएं नहीं है नहीं पुरुष कार्याण कलाना कार्य सर कारण कारण ससे पुरुष कुंडम बद्रम अभ्यंतरी कुरियात यहाँ तक सिद्धांति तो ये पुरुष का जो कार्य कौन है आत्मा का कार्य कलाएं और कलाओं का कार्य क्या है शरीर ऐसे शरीर जो ऐसा होता हुआ है, शरीर क्या करेगा अपने कारण का भी कारण शरीर का कारण कला कलाओं का कारण आत्मा शरीर का शरीर में जो है अपने ही कारण के भी कारण भूता पुरुष स्वस्य कारण कारण पुरुष कुंड में पदर के समान अपने भीतर में घुसा के नहीं रख सकती आप बिन्तरी कर नहीं कुरिया नहीं आप भिंतरी कुरिया तभी कर देना तब पूर्व पक्ष दृष्टान्त लाएगा बीजा जब छेद तब आम की गुटलिया के समान क्यों नहीं हो सकता है ऐसे पूछना है इसका विस्तार कल देखिए